टीका में टीकाकार बता चुके हैं विषय संशय फल संगति तथा पूर्वपक्ष सिद्धांत बताया जा रहा है इस सूत्र से इसमें तीन पद हैं जन्मादि, अस्य और यतह। इन तीनों पदों का अर्थ वाक्यान उपयोगी भाष्य में भाष्कर भगवान बता चुके है। हैं जन्मादि पदार्थ है जन्मस्थिति लय का समूह और शब्द से बताया जा रहा है जन्मस्थिति लय के आश्रयभूत धर्मी को वो है आकाशादि जगत और यद आकाशादि जगत के जन्म स्थिति लय के कारण का परामर्शक है यतः शब्द कारण को बताता है तो इस प्रकार जन्मादि पदार्थ और अस्य पदार्थ एवं यतः पदार्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान बता चुके हैं पदार्थ बता करके वाक्या बताया जा रहा है भाष्यकार भगवान के द्वारा अस्य नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य इत्यादि वाक्य से ये सूत्र वाक्यार्थ बताने वाला हैं। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार <स्थाथ> <स्थाथ> ब्रह्म पदानुसंगेन पदार्थम शब्द पदाषेन च सूत्रवाक्या आह अस्य जन्मोत्पत्ति आदि रस्य यहाँ से लेकर के स्थिति प्रलय तक के ग्रंथ से भगवान यत इति कारण निर्देश यहाँ तक के ग्रंथ से सूत्रस्थ पदार्थों को बता करके भस्कर भगवान इस सूत्र का वाक्यार्थ बताने के लिए पूर्व सूत्र से यानी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ला करके और इस सूत्रस्थ यत शब्द के अनुरोध से तत शब्द का अध्यय करके सूत्र वाक्यार्थ बता रहे हैं अश्य इत्यादि वाक्य से तो अस्य जगतो नाम अनेक संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया मनसापि भंगम जगतना नामभ्यातृभोक्तृसंयुक्त प्रतियतियाश्रय से भवति तद्ब्रह्म इति वाक्यशेष तो यह है यह जन्मादेश इस सूत्र का वाक्याथ भाष्य में इसमें अश्य शब्द से ग्राह्य आकाशादि जगत का विशेषण है षष्टंत पद चतुष्ट जो चार पद हैं षष्टंत वे जगत के विशेषण हैं शब्द से ग्राह्य जगत के नामभ्याम व्याकृत से पहला विशेषण है दूसरा है अनेक कर्त्री भोक्तृ संयुक्त तीसरा है प्रतिनियत देश काल क्रिया निमित्त फलाश्रय और चौथा है मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य यह सूत्रस्थ शब्द से ग्राह्य जो जगत रूपी कार्य है उसके विशेषण हैं और यतः शब्द से ग्राह्य जो कारण है उसके भी दो विशेषण हैं, पंचम्यंत सर्वज्ञात सर्वशक्त ये यतः शब्द से ग्राह्य कारण के विशेषण है दो कारण के विशेषण है और कार्य के चार विशेषण है तो यहां कार्य के अनेक विशेषण देने का उद्देश्य टीकाकार बताते हैं टीका में अस्य इस प्रतीक के बाद में वाक्य हैं टीका में कारणस्य सर्वज्ञत्वादि कारणसवादी जगतो विशेषणानी कते जगत के जो नाम इत्यादि चार विशेषण है वे भाष्कर भगवान इसलिए यहाँ पर दिए हैं कि जगत के कारण में सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्व सिद्ध हो जाए तो सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व जगत कारण का सिद्ध करने के लिए यह नाम रूपाभ्याम व्याकृत इत्यादि विशेषण है जगत का कारण अल्पज्ञ अल्प जीव नहीं या जड़ प्रधान नहीं परमाणु नहीं और शून्य नहीं अपितु जगत का कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है यह निश्चित करने के लिए ये जगत रूपी कार्य के ये चार विशेषण हैं ये यह यहां पर बताया जा रहा है कि कारणस्य से सौरोग्यवादी जगतो जगतों विशेषणा अब ये जो प्रथम विशेषण है नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार यथा कुंभ प्रथमं कुंभकार विकल्पितं पृथु विकु रूपं बुधनोदराकार स्वरूपं बुद्धो आलिख्य तदात्मना व्याकरोति तथा परम कुंभ व्याको बकटयती तथापर कारणमी स्वेपीतनामूपत्म व्याको अन्मीयते मा आह नाम इति तो जगत का कारण चेतन है ये दिखाने के लिए प्रथम विशेषण है इस नाम रूपाभ्याम व्याकृत इस विशेषण से कैसे सिद्ध होगा जगत का कारण चेतन है करके कहते इस प्रकार यह अनुमान किया जाएगा कि आकाशादी जगत चेतन का कार्य है जड़ का नहीं यह अनुमान जिससे हो सके ऐसा आउतरण टीकाकार ने यहां पर लिखा है वही दृष्टांत भी बता रहे वैसा ही तो जैसे जगत की स्थिति काल में जो कार्य होता है कुंभादि उसका निर्माता कुंभकार चेतन है वह कुंभ बनाने से पहले सोचता है कि इस मिट्टी से कितना बड़ा और कैसा घड़ा बनेगा और सोच करके फिर बाहर अपने बुद्धि में शुरू से जो निश्चित चिंतन से कुंभ है उसे बाहर अभिव्यक्त करता है यह दृष्टांत में देखा जा रहा है इसलिए पहले दृष्टांत में लिखते हैं टीकाकार कि यथा कुंभकार प्रथम कुंभ शब्दाभेदेन विकल्पित पृथु बुधनोदराकार स्वरूपम्। बुद्धौ आलिख्य यानी बुद्धि में उसका नक्शा बना लेता है पदार्थ का बाहर घड़ा प्रकट होने से पहले बुद्धि में कार्य का नाम और आकार कर्ता के आ जाता है तो कुंभ शब्द से अभिन्न जो पृथु दराकार स्वरूप है बुद्न, द, दराकार का मतलब घड़े का जो आकार होता है उसे संस्कृत में इन नामों से कहा जाता है बुद, पृथु बुद्धनो दराकार स्वरूप घड़े का होता है वह बाहर घड़ा बनने से पहले तक घट इस शब्द से अलग नहीं है वो शब्द से अभिन्न है अभिधान अभिधेय का सूक्ष्म अवस्था में होता है अभेद पश्यंती तक परा में तो अभेद ही है पश्यंती में भी अभेद होता है थोड़ा अंदर ही अंदर भेद मध्यमा वाणी में स्फुटित होता है पूर्ण प्रकट नहीं होता और वैखरी में शब्द और अर्थ अलग अलग होते हैं। तो पशंति में जो घट इस शब्द से अभिन्न एक घट शब्द का अर्थ घड़ा रूप पदार्थ होता है वो घट शब्द से अलग नहीं होगा उस समय कारण अवस्था में नाम और रूप रूप का अर्थ है नाम का अर्थ और नाम है अभिधान रूप है अभिधेय तो अभिधान रूप घट से अभिन्न जो रूप यानी अभिधेय उसका उसे पहले बुद्धि में सोच करके निश्चित कर लेता है बुद्धो आलिख्य यानी चिंतन से सुनिश्चित करता है ऐसा ऐसा बनना है करके फिर उसे बुद्धि में बने हुए घड़े को कुंभकार बाहर अभिव्यक्त करता है हाँ यानी से चना है चने की ऐसे सूखा हुआ चना अपने किसी पात रखा हुआ है बोरी में सील करके भरा हुआ है स्टोर में रखा हुआ है वहां कोई अंकुर और बीज अलग अलग नहीं है वो एक प्रकार से परावाणी का स्वरूप है बाद में उसे पानी में रात्रि में डाल दिया तो फूल जाता है जैसे स्टोर में रखा हुआ है ऐसा ही नहीं रहता वो उत्सुन्नता को प्राप्त करता है लेकिन अंकुर बाहर नहीं निकला भी वो पश्चंती वाणी का स्वरूप है कारण अवस्था है उत्सुन्न अवस्था है इसलिए उपनिषद में कौन से उपनिषद में आया तपसा चीयते ब्रह्म वो, वो, हाँ, वो चयन है ब्रह्म का वो कारण अवस्था उन्नावस्था उच्छुन्नता को प्राप्त करता है फूल जाता है और फिर उसे एक दिन ऐसे ही रखते हैं तो सफेद अंकुर बाहर आ जाता है वो है एक प्रकार से मध्यमावस्था तो वहाँ उस चने में जैसे अंकुर रूप कार्य और उसका बीज चना दोनों में भेद दिखता है लेकिन स्पष्ट नहीं है अभी पत्ते नहीं आए कुछ भी नहीं खाली थोड़ा सा अंकुरित हुआ है वो अवस्था है मध्यमावस्था और बाद में उसे जो है वैसे ही रखा और कहीं जमीन में गिरा तो वो हो जाता है पत्ते भी आ जाते हैं शाखाएं भी आ जाते हैं फूल भी आ जाते हैं वो एक हरी अवस्था वहां तो पूरा ही भेद है कार्य कारण का भेद स्पष्ट दिखता वैसे कहें कि मध्यमा में भेद थोड़ा प्रस्फुटित होता है मध्यमा ऐसे देखते हैं तो स्वप्न में माना जाता है चार अवस्था है नाणी तो के साथ इन चारों अवस्थाओं को जोड़ते हैं तो जागृत के साथ वे खरी को मध्यमा को स्वप्न के साथ जोड़ते हैं और सुसुप्ति को पश्चिमी के साथ और तुरय अवस्था वो है आ, समाधि अवस्था कार्य कारण से अतीत अवस्था ओ है है ऐसे आत्मा के जो चार पाद हैं उधर अमात्र ओंकार और अपाद ब्रह्म वो वैसा ये है यहां तो स्वप्न में भी कार्य कारण वो अभिधान अभिधेय का भेद होता है ना स्फूटित वैसा तो ये कहते हैं कि यथा कुंभकार प्रथमम कुंभ शब्दाभेदेन न विकल्पितम पृथु बुद्धो दराकार स्वरूपम बुद्धो आलिख्य एने चिंतन से मन में वो घड़ा बन गया उसके दूसरे लोगों को नहीं दिखेगा फिर जो बुद्धि में सुनिश्चित किया हुआ कार्य है उसी को तदात्मना कुंभम व्याकरोति बुद्धि में जो स्वरूप निश्चित किया हुआ है कुंभ इस शब्द का अर्थभूत जो स्वरूप निश्चित किया है उसी को तदात्मना शब्द से लिया जा रहा है यानी उसी स्वरूप से कुंभम व्या करोती तो कुंभ को निष्पन्न करता है का मतलब बहि प्रकट ये व्याकरोति का ही स्पष्टीकरण है वही प्रकट यति ये, ये दृष्टांत हुआ ऐसे दार्टान्त में तो दृष्टांत में कुंभ रूपी कार्य का चिंतन पूर्वक निर्माण करने वाला निर्माता चेतन है जड़ नहीं जड़ जो है पहले से अपने बुद्धि में निश्चित करके घट को बना नहीं सकता उचेतन है ऐसे ही आकाशादी जगत रूपी जो घड़ा है ब्रह्मांड रूपी जो घड़ा है इस घड़े को बनाने वाला जो कुलाल है वह परम कारण कहलाएगा तो तथा परम कारणम अपि स्वेपसित नाम रूपात्मना व्याकरोति तो परम कारण जो जगत का निर्माता ब्रह्म है वह स्वेप्सित अने अपने अभिष्ट जो बुद्धि में निश्चित कार्य है उस कार्य को नाम रूप से अपने बुद्धि में जैसा निश्चित किया है उसी रूप से अभिव्यक्त करता है जैसे कुलाल ने अभिव्यक्त किया घड़े को अपने बुद्धि में बने हुए घड़े को बाहर अभिव्यक्त किया ऐसे जगत के कारण परमेश्वर के संकल्प में जो ब्रह्मांड का स्वरूप है उसे परमेश्वर बाहर अभिव्यक्त करते हैं नामात्मना रूपात्मना तो स्वेपीत तो नाम रूपात्मना व्याकरोति इति अनुमियते ऐसा अनुमान किया जाता है तो ये जो जगत का नाम रूप से अभिव्यंजक वह जगत का चिंतन करके जगत का अभिव्यंजन कर रहा है अभिव्यक्ति कर रहा है इसलिए वह कुलाल के तरह चेतन है ये निश्चित होता है अनुमान से तो इति इति मत्वा मह इस अभिप्राय से भास्कर भगवान ने सूत्रस्थ शब्द से ग्राह्य रूपी कार्य का प्रथम विशेषण नाम रूपाभ्याम व्यात यह दिया है इसमें नाम रूपाभ्याम में तृतीय विभक्ति है तीन विभक्तियों में ये नाम रूपाभ्याम शब्द बनता है ऐसा रूप तृतीया चतुर्थी पंचमी में, में। द्विवचन में तो यहाँ तृतीया है और वो किस अर्थ में है तृतीया कई अर्थों में होती है करण अर्थ में भी हेतु अर्थ में भी और इत्थम भाव अर्थ में भी तो यहाँ टीकाकार कहते हैं इत्थम भावे तृतीया नाम रूपाभ्याम व्याकृत यहाँ जो नाम रूपाभ्याम इस पद में तृतीया विभक्ति है वह इत्थम भावअर्थ में है इत्थम भाव का अर्थ है इस रूप से ऐसा इस प्रकार से इत्थम भाव है वो प्रकार तो प्रकार होगा नामात्मना रूपात्मना कार्य प्रकट हुआ तो उसका एक नाम है और एक उसका रूप है यानी अर्थ है यही जगत है नाम और रूप अब इससे जो अनुमान सूचित किया था उस अनुमान को बता करके इस विशेषण के द्वारा कैसे प्रधान तथा शून्यवाद का निराकरण होता है वो कह रहे हैं चे चेतन आदिकार्यम कार्यत्वातो कार्यवात इति प्रधान शून्योर निरास नाम रूपाभ्या व्यात इस विशेषण के माध्यम से भगवान भाष्यकार जगत के कारण के रूप में प्रधान का तथा शून्य का निराकरण कर रहे हैं ये विशेषण देकर के अनुमान सूचित किया आद्य कार्यम वो है सूक्ष्म भूत और ये जो है सूक्ष्म भूत ये कैसा है तो ये, ये पक्ष हुआ इसमें साध्य को बताने के लिए पद है चेतन जन्यम यानी चेतन जन्य तो साध्य है ये प्रतिज्ञा वाक्य है अनुमान में आद्य कार्यम चे, चेतन जन्यम जैसे पर्वतोन वनिमान ये प्रतिज्ञा वाक्य होता ऐसा ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ आद्य कार्यम चेतन जन्यम और हेतु है कार्यवात्त दृष्टान्त है कुंभवत् व्याप्ति बनेगी यत्र यत्र तत्र तत्र चेतन तेतनजन्यम यथा कुंभ तो घड़ा इसमें कार्यत्व है और चेतन जन्यत्व भी है इस प्रकार ये हो जाएगा अन्वयी दृष्टान्त सपक्ष जहाँ पर साध्य का निश्चय होता है उसे कहा जाता है सपक्ष तो साध्य है चेतनजन्यव तो घट में चेतन चेतनजन्यव रूप साध्य का निश्चय है तो जहाँ साध्य का निश्चय होता है अनुमान के उसे कहा जाता है सपक्ष साध्याभाव का निश्चय जहाँ होता है उसे कहा जाता है विपक्ष और साध्य का संशय जहां पर होता है उसे कहा जाता है पक्ष सपक्ष विपक्ष और पक्ष सपक्ष में साध्य का निश्चय रहता विपक्ष में साध्य भाव का निश्चय होता है भवेत्री की दृष्टांत होता है सपक्ष अन्वयी दृष्टांत कहलाता है और पक्ष होता है साध्य का संदेह जहां होता है तो जगत रूपी कार्य में आकाश आदि कार्य में चेतनजन्यव का संशय है यह चेतनजन्य है कि नहीं ऐसा उसमें चेतनजन्यव का निश्चय कराने के लिए जहाँ चेतनजन्यव का निश्चय है ऐसा अनवयी दृष्टांत बताया सपक्ष बताया कुंभ उसमें कार्यत्व भी है चेतनजन्यव भी है तो कार्यत्व होने से चेतन जन्यत्व का व्याप्य कार्य आकाशादी जगत में दिख रहा है इसलिए वह अपने व्यापक चेतन जन्यत्व का चेतनजन्य बनेगा इस दृष्टि से अनुमान हुआ कि आद्य कार्यम चेतनजन्यम कुंभवत इस अनुमान से निश्चित होगा आकाशादि जगत का कारण चेतन है तो चेतन कारणवाद निश्चित होगा तो शून्यवाद का निराकरण हो जाएगा और जड़ प्रधान कारणवाद का भी निराकरण हो जाएगा इसलिए टीकाकार ने लिखा इति यानी इस प्रकार इस प्रथम विशेषण के द्वारा अनुमान से चेतन जन्यत्व जगत में निश्चित होने से प्रधान कारणवाद तथा शून्य कारणवाद का निराकरण होता है इस प्रधान शून्योर निराश अब जो जीव कारणवादी है ये कहते हैं ठीक है चेतन कार्य तो है चेतन जन्य तो है जगत लेकिन चेतन जीव है और जीव जन्यत्व जगत में माना जाए न कि परमेश्वर जन्यत्व इस प्रकार की शंका जीव को जगत का कारण मानने वाले जो हैं उनकी उसका उत्थापन करके द्वितीय विशेषण के द्वारा निराकरण किया जा रहा है कि जो जगत का कारण चेतन है वह जीव नहीं है अपितु परमेश्वर है यह बताने के लिए द्वितीय विशेषण है पहले विशेषण ने सामान्य रूप से चेतन जन्यत्व जगत रूपी कार्य में बताया वह जीव नहीं जी, जीव नहीं होगा ईश्वर होगा इसे कहा जा रहा है हाँ हाँ हाँ नहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाण से कुंभ में चेतन जन्य तो निश्चय है निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है ब्रह्मा आगे आएगा उसमें और भी और विशेषणों से निश्चित होगा अभी खाली सामान्य कारणत्व के लिए दृष्टांत है हाँ। तो कर्ता चेतन है इसके लिए तो उपादान कारण के लिए आगे आ रहे हैं विशेषण आगे विशेषणों से उपादान कारणता भी सिद्ध होगी तो ये जो द्वितीय विशेषण है इस द्वितीय विशेषण का उत्तरण है काम है। हिरण्य जीव जीवजन्यम निरस्यति अनेक इति तो हिरण्य गर्भादि जो जीव है इन जीव से जन्य चेतन से जन्य तो है लेकिन वो चेतन कौन है परमेश्वर नहीं जीव तो हिरण्य गर्भादि रूप जीव जन्यत्व जगत में माना जाए इस प्रकार की शंका का निराकरण द्वितीय विशेषण से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं अनेक कर्त्री भोक्त्री संयुक्तस्य इस विशेषण से तो यह जगत कैसा है आकाश आदि जो कार्यकोटि में है वह अनेक कर्ता तथा भोक्ताओं से युक्त है तो कर्ता भोक्ता ये जीव हैं और उनसे युक्त विशिष्ट ये जगत है का मतलब जीव भी कार्य में बताया जा रहा तो जो कार्य में है वह कारण नहीं बनेगा तो कर्ता भोक्ता शब्द से ग्राह्य जो जीव और उन जीवों को जगत अंतपाती बता करके ये कहा जा रहा है कि वे स्वयं भी कार्य में है कार्य में होने से वे जगत का कारण नहीं बनेंगे थोड़ी टीका है टीका को देखिए तो श्राद्ध वैश्वानर इष्ट्यादौ पिता पुत्रो कर्तृभोक्तोर भेदात पृथक उक्ति ये कहते हैं अनेक कर्तृ संयुक्तस्य। इस विशेषण में जीव के वाचक कर्ता और भोक्ता अलग अलग दो पदों का प्रयोग है यहां कर्ता कहने से ही जीव का ग्रहण हो जाता और जो करता होता है वही तो अपने द्वारा किए हुए कर्म का फलोपभोक्ता भी होगा तो कर्ता कहने से ही भोक्ता आ जाता भोक्ता को अलग क्यों कहा या खाली भोक्ता कहते तो करता भी आ जाता इन दो पदों का प्रयोग क्यों किया इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भषकर ने लिखा कि कुछ कर्म ऐसे हैं उनका कर्ता अलग होता है और भोक्ता अलग होता है श्राद्ध में कर्ता होता है पुत्र और भोक्ता होता है पिता और वैश्वानर इष्टि का करता है पिता और भोक्ता है पुत्र जो हो, आ, पुत्र के जन्म के समय की जाती हैं कुछ कर्म किया जाता है वो पिता करता है और वो पुत्र के आ, जीवन में उत्कर्ष के लिए होता है तो करता हुआ पुत्र पिता और फल फलभोक्ता हो गया पुत्र इसलिए सभी कर्म सामान्य रूप से तो जिस कर्म का जो भोग करता है वही उसका फलोपभोक्ता भी होता है ये सामान्य नियम है लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जहाँ कर्ता अलग और भोक्ता अलग होता है इसलिए कर्ता और भोक्ता इनका अलग अलग प्रयोग किया है ये यह यहाँ पर टीकाकार ने कहा कि श्राद्ध वैश्वानर इष्टियादो पिता पुत्रो कर्त भोक्तोर भेदात कर्ता अलग है भोक्ता अलग है इसीलिए पृथक उक्ति यानी कर्ता और भोक्ता ये शब्द अलग अलग दो शब्दों का प्रयोग है एक दूसरी अवांतर शंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य हुआ अब ये अनेक कर्त भोक्तृ संयुक्त से इस विशेषण के द्वारा कैसे जीव जन्यत्व का व्यावर्तन हो रहा है इसे कहते हैं टीकाकार कि यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्व सर्व सर्वे आत्माुच्चर श्रुत्या कार्यत्वेन सूक्ष्मदेहोपाधिद्वारा जीवा पातित्वात् न जगत्कार तो कहते हैं कि यो ब्रह्म विदधा पूर्व ये जो श्रुति हैं ये बताती हैं कि परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को यानी हिरण्यगर्भ को बनाया विध यानी करोति करोति यानी निष्पा तो ब्रह्मा को परमेश्वर ने बनाया का अर्थ है परमेश्वर का कार्य है प्रथम संतान है हिरण्यगर्भ गर्भ वो में आ गई श्रुति के अनुसार और जैसे अग्नि से चिंगारिया निकलती हैं ऐसे चेतन परमेश्वर से ये सारे जीव निकले हैं तो चिंगारिया जैसे अग्नि का कार्य है ऐसे जीव भी परमेश्वर का कार्य है यह श्रुति बताती हैं कि सर्वए आत्मा युच्चरंती युच्चरंत उत्पद्यन्ते ये सब जीव सर्वयेते आत्मान यानि जीवा युचरंत यानी उत्पद्यंत परमेश्वरा कैसे उत्पन्न होते हैं तो कैसे जैसे अग्नि से चिंगारिया उत्पन्न होती है ऐसे सारे जीव परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं तो हिरण्यगर्भ सहित सभी जीवों को बताया जा रहा है इन श्रुति वचनों के द्वारा कार्य रूप इनमें कार्यत्व तो कैसे है यदि कार्य है तो आ, ये जो न हन्यते थे हन्य माने शरीरे इत्यादि से जो निर्विकारत्व तो बताया जाता है और अज ब्रह्म के साथ निर्विकार ब्रह्म के साथ अभेद कैसे होगा तो ये बताया जा रहा है कि स्वरूपत हिरण्यगर्भ तथा अन्य जीव उत्पन्न नहीं होते किंतु इनमें जीवत्व की संपादक जो उपाधि है सूक्ष्म शरीर और कार्य का, का, का, स्थूल शरीर ये उपाधि है अक्षर पुरुष पुरुषोत्तम की उपाधि है एक अक्षर पुरुष और दूसरा क्षर पुरुष क्षर पुरुष है कार्य रूप उपाधि और उसके अवंतर दो भेद हैं सूक्ष्म और स्थूल तो सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर रूपी उपाधि के उत्पन्न होने से उस उपाधि के उत्पत्ति का आरोप उपहित में होता है इसलिए औपाधि की उत्पत्ति है जीव की और उपाधि से विनिर्मुक्त है तो फिर जीव ही नहीं है जब तक जीव भाव है तब तक तो फिर उपाधि है उपाधि का संसर्ग है तो उपाधि के धर्म भी उसमें भाषेंगे वो तो कार्य कोटि में रहेगा और जैसे फिर जहद अजहद लक्षणा से तुम पदार्थ का परिशोधन किया जाएगा तो फिर वो उपाधि विनिर्मुक्त वो अज है निर्विकार हैं उसका शोधित तदर्थ के साथ स्वभावतः अभेद ही है इसलिए स्वरूपतः अजन्मा है और औपाधिक उसका जन्म है और जीवभाव औपाधिक ही है ये श्रुति यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं और सर्वयेते आत्मान युच्चरती यह औ जीव का जो औपाधिक स्वरूप है उसकी उत्पत्ति बता रही है ब, बता रही है तो ये कहते हैं इति स्थूल सूक्ष्म देह सूक्ष्माधि द्वारा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि द्वारा जीवानाम कार्यत्वेन। तो जीवों का जीवों में कार्यत्व निश्चित होने से इस श्रुति से जगत मध्य पात तो ये जगत अंतपाती हो गए जीव भी कार्यकोटि में आ गए इसलिए जगत कारणत्वम न इनमें जगत कारणत्व नहीं है ये अनेक कर्त्री, भोक्त्री, संयुक्तस्य इस विशेषण के द्वारा बताया गया तृतीय विशेषण का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कारणस्य सर्वज्ञत्वम संभावयती प्रतिनियत इति। तो जो जगत का कारण है चेतन वह यानी पहले ने बताया चेतन कारण है और वह चेतन दूसरे विशेषण ने बताया जीव नहीं वह कार्य अंतक है अब वह जो जगत का कारण है वह सर्वज्ञ है इसे बताया जा रहा है तृतीय विशेषण के द्वारा तो कारणस्य सर्वज्ञत्व संभावती प्रतिनियतेति। तो प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया से तो प्रतिनियत देश काल क्रिया निमित्त इसमें बौरी समास है। गर्भ समास है पहले दोन समास होता है देश काल निमित्त में देश काल निमित्ता <coughs> ऐसा बहुवरी समास है तो प्रतिनियत देश काल ये एक समास हुआ और फिर क्रियाफल में तत्पुरुष समास समास हुआ क्रिया क्रियानाम फलानी और क्रिया क्रिया के साथ प्रतिनियत प्रतिनियत निमित्त में कर्मधारय तो निमित्तानि कर्मधारे समासमित्ता इतना क्रियाफल तो प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया क्रियाफलानी इतने का अर्थ निकलेगा प्रतिनियत शब्द का अर्थ होता है सुनिश्चित व्यवस्थित निश्चित है देश काल और निमित्त जिन क्रिया फलों का ये दोनों दो समाज के अंत में सूर्यमान जो नियत पद है आदि में सूर्यमान जो प्रतिनियत पद है ना इसका प्रत्येक के साथ अन्वय होगा प्रतिनियत देश प्रतिनियत काल प्रतिनियत निमित्त जिन क्रियाफलों का हैं ऐसे क्रियाफल यानी कर्मफल और इन कर्मफलों का आश्रय है ये जगत सूत्रस्त अश्य पद से ग्राह्य है जगत और ये जगत कैसा है क्रिया फलों का आश्रय है और क्रिया फल कैसे हैं क्रिया क्रिया का अर्थ है कर्म फल कर्म फल कैसे हैं तो उनका निश्चित देश निश्चित काल और निश्चित निमित्त है तो निश्चित देश काल निमित्त वाले कर्म फलों का आश्रयभूत तो एक क्रियाफल और आश्रय इसमें षष्टी तत्पुरुष समास है इस प्रकार इस पद में कई एक समास है ऐसा जो जगत है इस जगत का निर्माण जिस चेतन ने किया है वह चेतन निश्चित है कि जगत के आश्रित कर्म फलों को जानता है कर्मों को जानता है और कर्म फल के जो आ, देश काल और वस्तु रूप निमित्त हैं उनको भी जानता है और एक प्राणी दो प्राणी के कर्म फल के आ, देश काल निमित्त को नहीं समस्त प्राणियों के कर्म फल के देश काल निमित्त को जानने वाला वो है तो सारे जीवों का लेखा जोखा जिसके पास है ठीक ठीक जानता है वह अल्पज्ञ अल्प शक्ति नहीं हो सकता वह अल्पज्ञ नहीं हो सकता सर्वज्ञ है ये निश्चित हो जाएगा इस विशेषण से इस दृष्टि से कहते हैं कि प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय टीका विग्रह करके बता रहे हैं प्रतिनियत देशकाल निमित्त इस पद का पहले बहुरी समास का विग्रह कर रहे हैं तो प्रतिनियतानी यानी व्यवस्थितानी देशकाल निमित्तानी ये शाम और अन्य पदार्थ है क्रियाफल तो ये शाम क्रियाफला नाम तो वे क्रियाफल हो गए कर्मफल हो गए निश्चित देश काल निमित्त वाले और तदाश्रयस्य से इसमें तत्शब्द से उन क्रियाफलों को लेना तदाश्रय में ष्टी तत्पुरुष समास है तेषा आश्रय तदाश्रय और तत्शब्द क्रियाफलों का परामर्शक है उन क्रियाफलों का आश्रयभूत जो ये आकाशवादी जगत है संसार है इस संसार का निर्माता ये कर्मफल और कर्मफल के निमित्त देशकाल वस्तु से अभिज्ञ है इनको जानने वाला है इनका ज्ञाता है और कौन से कर्मफल का कौन सा देश आदि होता है इसे बता रहे हैं टीकाकार कि जो शास्त्रीय कर्म है यागा आदि पुण्य कर्म उसका फल है स्वर्ग उसका स्थान देश है स्वर्गस्य से क्रियाफल से मेरूपृष्ठम देश मेरूपृष्ठ में माना जाता है स्वर्ग का स्थान वह आ, देश देश हुआ मेरूपृष्ठ और समय है शरीर छूटने के बाद यजमान शरीर छूटेगा तब वो स्वर्ग रूप क्रिया फल मिलेगा याग का फल मिलेगा इसलिए देह पातात ऊर्ध्व काल और उत्तरायण मरणादि निमित्तंच तो जो एक विशेष निमित्त बता है वो निमित्त है ऐसे एवं राजसेवा फले ग्रामादे देशादि व्यवस्था गया तो जैसे शास्त्रीय कर्म फल स्वर्ग की देश काल और निमित्त की व्यवस्था यहाँ पर टीकाकार ने बताई ऐसे लौकिक जो राजसेवादि रूप क्रिया है उसका फल और उस फल के देश काल आदि ये ग्राम आदि देश और इसी जीवन में सेवादि से संतुष्ट जब होता है राजा तो फल देता है वो समय और निमित्त समझ लेना चाहिए ये टीका करने का ये हो जाएगा दृष्टांत राज सेवा फल जैसे निश्चित तो देश काल निमित्त वाला है ऐसे और उस निश्चित देशकाल निमित्त को जानने वाला जो राजा है सभ्य है स्वामी है वह सेवादि का फल देता है उसके देशकाल निमित्त को सेवा के समझ करके ऐसे ही ये शास्त्रीय कर्मफल सारे कर्मों का फल जिस के द्वारा दिया जा रहा है वह भी उन सारे कर्मों के फल का जो देश विशेष काल विशेष तथा निमित्त विशेष हैं उनका अभिज्ञ है ऐसा अनुमान होता है वह अनुमान बता रहे हैं टीकाकार कि तथा च यथा सेवा फलम देशादि अभिज्ञतात्रिकम तथा कर्म फलम फलत्वात् सर्वज्ञत्व सिद्धि भाव तो ये कर्मफल पक्ष हैं उसमें साध्य है देशादिअिज्ञात्र कर्मफलम देशादिअभिज्ञात्र ये प्रतिज्ञावाक्य है और फलत फलत्वात् हेतुवाक्य है दृष्टांत हैं सेवा फलम सेवाफलवत ये दृष्टांत हो जाएगा और इससे यह निश्चित होगा समस्त प्राणियों के समस्त कर्मों का फल देने वाला समस्त उन कर्म फलों के निमित्त का अभिज्ञ है यानी सर्वज्ञ है इस प्रकार सर्वज्ञत्व की सिद्धि होगी चतुर्थ विशेषण है अचिंत्य रचना रूप मनसापि अच, अचिंत्य रचना रूप इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि की सर्वशक्तिव संभावती तृतीय विशेषण से सर्वज्ञत्व जगत के कारण में निश्चित हुआ चतुर्थ विशेषण सर्वशक्तित्व का संभावक है तो सर्वशक्तिव संभावती मनसापि इति तो मनसापि सापी अचिंत्य रचना रूप ये जगत का विशेषण है एक मानव शरीर की ही रचना कैसे हुई इसका रहस्य अभी तक पूरा पूरा नहीं खुला है वैज्ञानिकों को भी तो इनसे भी जो विलक्षण विलक्षण शरीर हैं, देवादि के शरीर भी जो संकल्प मात्र से प्रकट होते हैं संकल्प मात्र से अनेक रूप भी बन जाते हैं ये सब और ऐसे अनेकों रहस्य से युक्त ये सारा जो जगत है इसकी रचना के विषय में सामान्य जीव सोच भी नहीं सकता मनस अचिंत्य चिंतन नहीं हो सकता जिसका ऐसी रचना जिस जगत की है वो जगत है मनसापी अचिंत्य रचना रूप और इससे इस ये निकला कि जीव जिसके विषय में सोच भी नहीं सकता ऐसा कार्य है और वह कार्य अनादिकाल से अभी तक कि, कितने कल्पों का निर्माण हुआ स्थिति हुई लय हुआ और ये सहज ईश्वर करते हैं बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करना होता अनायास होता है संकल्प मात्र से होता है उनके तो, तो ऐसा ईश्वर सर्वशक्तिमान होगा इसके विषय में क्या कहना है इस प्रकार ये इस विशेषण से निश्चित होता है तो ऐसे जगत का यानी ये अभी तक जो तीन पदों में से पद है इसको मात्र वाक्यार्थ बताते समय कहा अश्य पदार्थ को इन विशेषणों से विशिष्ट जगत ये हो गया सूत्रस्थ पदार्थ जगत और प्रथम पदार्थ है जन्म स्थिति भंग और अश्य में षष्टि है इसका जगत के साथ संबंध बताने के लिए प्रथम पदार्थ का वो जगत है धर्मी और उसका धर्म है जन्म स्थिति भंग इसलिए कहते अचिंत्य रचना रूप से जन्म स्थिति भंगम तृतीय पद है यत इसका अर्थ कर रहे हैं सर्वज्ञात सर्वशक्त कारण भगवती भगवती का कर्ता है जन्म स्थिति भंगम यानी जन्म स्थिति लय का समूह ये भवती का कर्ता है वो एक वचन है इसलिए भवती में एक वचन है तो जगत का जन्म स्थिति लय यत एनर्जी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कारण से हो रहा है यत तो शब्द से जिसका परामर्श किया जा रहा है जगत के कारण का उसके अनुरोध से अध्या अध्यारोपित तो ये जो अध्यारित तो तत्पद है इस तत्पद से उसी का ग्रहण करना है वो तत् यानी जगत कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत कारण ब्रह्म है इस प्रकार ये ब्रह्म का लक्षण होता है इति तद इस पद का अध्ययन करके वाक्य पूरा कर लेना कि वो ब्रह्म है और ब्रह्म पद की अनुवृत्ति लाना बाकी तीन तो सूत्र में पद ही हैं कुल मिलकर के पांच पद वाला यह वाक्य होगा और एक भगवती क्रियापद है वो भगवती क्रियापद का आशय तो पतंजलि जी कहते हैं यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तुभु भी प्रयुजते महाभ्य में कि जिस बिना क्रियापद के व्याकरण के अनुसार वाक्य नहीं होता वाक्य का लक्षण है व्याकरणों के यहाँ एक तिंग वाक्यम पद समूह मात्र वाक्य नहीं ऐसा पद समूह वाक्य होगा जिसमें कम से कम एक तिगंत पद होना चाहिए तिगंत पद का मतलब क्रिया पद तो ये जो है ब्रह्म पद की अनुरूति भी लाते हैं और यत्पद के अनुरोध से तत्पद का आधार भी करते हैं और सूत्रस्थ तीन पद हैं तो कुल मिलकर के पांच पद भी है इन इन पांच पदों में कोई भी तिगंत नहीं है सबके सब, सब सुबंत हैं जन्मादि भी सुबंत है प्रथमा एक वचनांत है अश्य ये भी सुबंत है षठी का एक वचन है यत यह अव्यय है तहसील प्रत्यांत वो भी उससे सुप विभक्ति आई थी उसका लोप हो गया अव्य था सुपसूत्र से और आपका तत् और ब्रह्म ये भी प्रथमांत है इसलिए सुबंत है पांचों के पांचों तो सुबंत पद समूह को वैयाकरण वाक्य नहीं कहलाए कहेंगे इसलिए एक तिगंत पद होना चाहिए और जिस पद समूह में कोई भी तिगंत पद नहीं दिख रहा है तो वहां पर तिगंत अस्त धातु या भू धातु का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ भगवती ये भू धातु का प्रयोग भगवान भाष्यकार ने किया वो भी अपने मन से नहीं वो पतंजलि जी की अनुमति से तो ये हुआ कि जन्मादि सर्व भवति बात हुआ पदों पद समूह किसमें से एक की अनुवृत्ति आई एक का अध्यय हुआ और एक का अन्वय हुआ पतंजलि जी की अनुमति से यह वाक्य अर्थ हुआ अब अन्य भाव विकाराणाम इत्यादि का अवतरण है टीका में इस पर चर्चा हम लोग करेंगे बाद में